महाभारत स्त्री पर्व स्त्रीपर्वशोध्याय राजा धित्राष्ट्र से कृपाचार्य अश्वथामा और कृतवर्मा की भेंट और कृपाचार्य का कौरव पांडवों की सेना के विनाश की सूचना देना वह सम्पावाच क्रोशमात्र महारथान सार कृपम द्रोणिम कृतवर्माणम एव वह सम्पान जी कहते राजन वे सब लोग हसनापुर से एक ही कोष की दूरी पर पहुंचे होंगे उन्हें शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, द्रोण कुमार अश्वस्था और कृतवर्मा ये तीनों महारथी दिखाई दिए तेतु ते तो दृष्टिव राजा चक्षुष मेस्वरम अश्रुक इदम्रुवन रोते हुए ऐश्वर्यशाली प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र को देखते ही आंसुओं से उनका गला भर आया और वे इस प्रकार बोले पुत्र स्त महाराज कृप्वा कर्म सुदुष्कर्म गुचरोक्र ही महीपते पृथ्वीनाथ महाराज आपका पुत्र अत्यंत दुष्कर्म कर्म करके अपने सेवकों सहित इंद्रलोक में जा पहुँचा है दुर्योधन बला मुक्ता वयमेव त्रयो सर्वमन पर क्षेत्र सैन्यम ते भर तर भर दुर्योधन की सेना से केवल हम तीन रथ ही बचे हैं आपकी अन्य सारी सेना नष्ट हो गई गयी मुक्त राजब्रवी राज से ऐसा कर शरदवान के पुत्र कृपाचार्य पुत्र शोक से पीड़ित हुई गांधारी से इस प्रकार बोले अभिता युद्धमास्ते शत्रुगुण बहुत कुरस्ते निधन गई I am. Um. देवी आपके सभी पुत्र निर्भय होकर जूझते और बहुसंख्यक शत्रुओं का संहार करते हुए विरोचित कर्म करके दीर्घति को प्राप्त हुए हैं ध्रुवम संप्राप्य लोकांस्ते निर्मला शस्त्र निर्जितान भास्तवरम देह महाजिंत्य अमरा इव निश्चय ही वे शस्त्रों द्वारा जीते हुए निर्मल लोकों में पहुंचकर तेजस्वी शरीर धारण करके वहाँ देवताओं के समान विहार करते होंगे नि कशिधेूरा युद्धमन परा मुख सत्रीनाधरम प्राप्त न चित्ताजलि उन सूरवीरों में से कोई भी युद्ध करते समय पीठ नहीं दिखा सका है किसी ने भी शत्रु के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं सभी शत्रु के द्वारा मारे गए हैं एवं ताम छत्रहु पुराण परमा श्रेण निधनम संखे तोचित मरहसी इस प्रकार युद्ध में जो शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है उसे प्राचीन महर्षि क्षत्रिय के लिए उत्तम गति बताते हैं अतः उनके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए न चा शत्रुस्डवा पांडवा अस्वस्थ में पुपुर गए महारानी उनके शत्रु पांडव भी विशेष लाभ में नहीं है अश्वत्थाम को आगे करके हमने जो कुछ किया है उसे सुनिए भी कदनम भीमसेन ने आपके पुत्र को अधर्म से मारा है यह सुनकर हम लोग भी पांडवों के सूते हुए शिविर में जा पहुँचे और पांडव वीरों का संहार कर डाला पंचाला निहिता सर्वे धृट दुम पुरो कबा ध्रुपदस्या आत्मजा वह द्रौपदे जाच के पुत्र धृट दुम आदि सारे पांचाल मार डाले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भी हमने मार गिराया तथा तो के पुत्र अब यहाँ ठह नहीं सकते सूरा महे स्वासा क्षिप्रम शिपाडवा अमरस वसमापन्ना वैरमृति शव क्योंकि अमरस में भरे हुए वे महाधरोधर दीर्प पांडव वैर का बदला लेने की इच्छा से शीघ्र यहां आएंगे ते हता नात्मजान श्रुता पदं पुरसभा पदम शूरा क्षिप्रमेवस्वी अपने पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर सदा सावधान रहने वाले पुरुष प्रवर पांडव हमारा चरण चिन्ह देखते हुए शीघ्र ही हम लोगों का पीछा करेंगे मन कृथाम रानी जी उनके पुत्रों और संबंधियों का विनाश करके हम यहाँ ठहर नहीं सकते अतः हमें जाने की आज्ञा दीजिए और आप भी अपने मन शोक को निकाल दीजिए, छात्रम दीजिएांत पश्चिच केवल फिर वे धिताक्ष से बोले राजन अब भी हमें जाने की आज्ञा प्रदान करे और महान धैर्य का आश्रय ले केवल छात्र धर्म पर दृष्टि रखकर इतना ही देखें कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है इतव मुक्त राजिणम कृप्च कृतवर्मा चुणपुत्रश भारत अवेक्षमा धृतराष्ट्रमीषिणम गंगा मनो महाराज तूर्णम स्वान्न चोदयन भारत राजा से ऐसा कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वस्थामा ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए तुरंत ही गंगा तट की ओर अपने घोड़े दिए। हाँ महारथा आमंत्रो राजन वहां से हट कर वे सभी महारथी उद्विग्न हो एक दूसरे से विदालय तीन मार्गों पर चल दिए के पुत्र तो चले गए कृपाचार्यू अपने ही देश की ओर चल दिया और द्रोण पुत्र अश्वस्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली एवं परस्परम भयाता पांडपुत्राणाम आगस्व महात्म महात्मा पांडवों का अपराध करके भय से पीड़ित हुए वे तीनों वीर इस प्रकार एक दूसरे की ओर देखते हुए वहां से महात्मा राजा धित्राष्ट्र से मिलकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों महामनषि वीर सूर्योदय से पहले ही अपने अभीष्ट स्थानों की ओर छल पड़े समासाद्याथ द्रोणिम पा राजन राजन पुत्र महारथां भे रड़े राजन विक्रम तदन राजन तदनंतर महारथी पांडवों ने द्रोणपुत्र अश्वस्थामा के पास पहुंचकर उसे बलपूर्वक युद्ध में पराजित किया इतिश्री महाभारत स्त्री पर्व जल प्रदानिक पर्वि कृपा द्रोणी भोजदर्शनी एकादशोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जलप्रदानिक पर्व में कृपाचार्य अश्वत्था और कृतवर्मा का दर्शन विषय ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ